रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को रोहिताश्व गौड़ का प्यार भरा नमस्कार सलाम खवागनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप एफएम विशेष मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभी बड़े बड़े एक्टर से तो बातें हुई लेकिन अब बच्चों से भी बातें करेंगे और जो बहुत ही सुंदर अप्पू की पलटन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बातें करते हैं आर्यन सौम्य और जारा हमारे बीच में है तो इन तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग एकदम अरे वाह आर्यन बताइए अपने बारे में आप क्या करते हैं इस अपू की उल्टन पलटन हपू की उलटन पलटन में बहुत अच्छा रोल है मेरा लाइक मैं मस्ती करता रहता हूँ मतलब बहुत बहुत अच्छी वाली मस्ती करता हूँ बहुत बहुत शातिर दिमाग है ऋतिक का और उसका बहुत अच्छा दिमाग है बहुत क्रिएटिव है उसकी आइडियाज़ हमेशा काम करती है और बहुत अच्छा मतलब अच्छा नहीं मतलब बहुत नोटिकेड है अच्छा, अच्छा अच्छा बहुत ही मज़ेदार है हाँ। और आपको भी अच्छा लग रहा है हाँ मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है क्या बात है चलिए आगे बढ़ते हैं सोम में से बात करते हैं हेलो कैसे हैं आप एकदम बढ़िया और मुझे बताइए कि आप इसमें क्या कर रहे हैं गिल्टन पुलटन में, में मेरे किरदार का नाम है रणबीर मैं एक सिंगर का रोल कर रहा हूँ जैसे की घर में कोई सा भी माहौल होता है जैसे दुखी का माहौल है तो दुखी के गाने गा देता हूँ और म, मस्त वाला गाना है तो मस्त वाला गाना गा देता हूँ मतलब जो माहौल होता है उसके हिसाब से मेरा एक गाना आता है हाँ। तो गाना सुनाने का काम करते हैं आप हाँ। बस एक समझ कि मैं एक एक सिंगर भी हूं। हाँ। और तरीके से वो जो बुंदेली होती है बुंडे आप मैं बहुत अच्छी हूँ आप इसमें क्या तो और कैसी ऐसा बोल रहे हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ मस्त हूँ और आप क्या करते हैं मैं <laughs> आपू की उल्टन पलटन में मेरा कैरे है मतलब इसमें हाँ, एक, एक दख... बात बताना कि मैं भी मम्मी का आगा। आगा। और मैं दादी की चमची हूँ और मैं जैसे कि ये अगर मम्मी से जाके किसी की बात बताते हैं तो मैं सुन के दादी को जाके बताइए अच्छा, और जैसे कि मैं हर किसी की चुगली करती हूँ हर किसी की घर में ही नहीं बाहर बाहर भी अच्छा बाहर भी करती हाँ इसका मतलब एक तरह से ये हुआ कि अपन जो शास्त्रों में नारद जी को सुनते हैं उस टाइप का तो नहीं नारद जी नहीं हूँ मैं मैं दादी की स्पाई ओह क्या बात है क्या बात है चलिए मैं इस बेंच में बच्चों के साथ बातें करते रहेंगे अपू की उल्टन पलटन इसके जो पूरे कैरेक्टर करने वाले तीन बच्चे हमारे साथ हैं और सोम में से मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा क्योंकि गाना गाता है तो अभी ये तीन बातें सुनकर आपका कौन सा गाना याद आ रहा है थोड़ा हमारे श्रोताओं को भी गाना सुनाइए आप आ, अभी अभी मैंने गाना गाया था कि बुरी नजर वाले तेरा काला, दिल है तेरा काला काला काला और लूबी जा साला <laughs> <laughs> क्या बात है क्या बात है नहीं इस गीत को सुनाया तो थोड़ा हम लोग सुनते हैं रेडियो पर आप 90.4 एफएम सुने हैं, रेडियो नाइनटी पॉइंट <laughs> सुनते रहो मस्कर रहो